सांकर भाष्यार्थ अध्याय द्वितीय लोक विषयक पांच प्रकार की कीसना का साधुदृष्टि इमानि समस्ताच्य लोकेशु पंचविध इत्यादी फिर वे साधु दृष्टि विशिष्ट उपासना करने योग्य समस्त साम कौन से हैं ऐसी आशंका होने पर कहते हैं वे लोकेशु पंचविधम इत्यादि मंत्रों द्वारा इस प्रकार बतलाए जाते हैं लोकेशु पंच विधम साबोपासथिवी हिंकार अग्नि प्रस्तावतरिक्षा मदगीत ऊपर के लोकों में निम्नाकित रूप से पांच प्रकार के शाम की उपासना करनी चाहिए पृथ्वी हिंकार है अग्नि प्रस्ताव है अंतरिक्ष उद्गीत है आदित्य प्रतिहार है और दुलोक निधन है ननु लोकादि दृष्टिया साधु दृष्ट चेती विरुद्ध लोका दृष्टि से तथा साधु दृष्टि से भी उपासना करनी चाहिए ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है न साधवर्थस लोकादि कार्यु कारणसुगतवाद मृदादिवत घटादि विकारेशु साधु शब्दवाच्य धर्मो ब्रह्मवा धर्म लोकादि कार्येषु अनुगत अतो यथा यत्र यहाँ घटादी दृष्टिमृदृषुत सा तथा साधु लोकादि दृष्टुत लोकादिदृष्टि धर्मा लोकादीना यद्य कारण अविशिष्ट ब्रह्मधर्मजोह तथापि धर्म, तथा धर्म एवं साधुशब्दवाच्य इतिम साधुकारी साधुर्भवती धर्म विषय साधु शब्द प्रयोगात समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि जिस प्रकार मृतिका आदि अपने विकार घटादि में अनुगत होते हैं उसी प्रकार शब का कारण हु साधु पदार्थ लोकादि कार्य वर्ग में अनुगत है साधु शब्द का वाचार्थ धर्म अथवा ब्रह्म सभी प्रकार से लोकादि कार्यवर्ग में व्याप्त है अतः जिस प्रकार वहां दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि होती होती होती है, है। है, वह से से अनुगत ही होती है। से अनुगत ही ही उसी प्रकार भी साधु क्योंकि ये घटादिदि धर्मादि के कार्य ही होते हैं यद्यपि ब्रह्म और धर्म का प्रपंच कारणत्व तो समान है तो भी साधु शब्द का वाच्य धर्म ही है ऐसा मानना ठीक है क्योंकि साधु करने वाला साधु होता है इस प्रकार धर्म के विषय में ही साधु शब्द का प्रयोग किया गया है नु लोकादिकार्यु कारणस्याुगतवादर्थ प्राप्तव तद दृष्टि रीति साधु सामेत्युपास्ते न वक्तव्य शंका लोकादि कार्यों में उनका कारण अनुगत होने के कारण उसमें साधु दृष्टि होना तो स्वतः सिद्ध है ऐसी अवस्था में शाम साधु है इस प्रकार उपासना करता है यह नहीं कहना चाहिए था न एव धर्म उपास्या न विद्यमाना अप्य शास्त्रीय समाधान नहीं क्योंकि वह दृष्टि शास्त्र से ही प्राप्त हो सकती है सभी जगह शास्त्र विहित धर्म ही उपासनी होते हैं अशास्त्री धर्म विद्वान रहने पर भी उपासनी नहीं होते लोकेशु पृथिव्यादीसु पंच विधान पंचभक्तिदेन पंच, भक्ति पंच साधु साधुसमस्त सामोपासी कथम् पृथ्वी हिंकार लोकेस्ती या सप्तमीतापन्नम्य पृथ्वी दृष्टिया हिंकारा हिंकारे पृथ्वी हिंकारुपाशित व्यत्यस्य वा सप्तमी श्रुतिम लोकवया हिंकारिपाशित पृथ्वी आदि लोकों में पंचविध पांच प्रकार की भक्ति के भेद से पांच प्रकार के साधु गुण विशिष्ट समस्त साम की उपासना करनी चाहिए सो किस प्रकार यह बतलाते हैं पृथ्वी पृथ्वींकार है लोकेशु इस पद में जो सप्तमी विभक्ति है उसमें प्रथमा विभक्ति के रूप से परिणत कर इंकार में पृथ्वी दृष्टि द्वारा अर्थात पृथ्वी हिंकार है इस प्रकार उपासना करें अथवा लोकेशु इस पद की सप्तमी श्रुति को इंकारादि में करके और वहाँ की कर्म विभक्ति लोक शब्द में कर इंकारादि में पृथ्वी आदि दृष्टि करके उपासना करे पृथ्वी तत्तृथ्वींकारथम्य साम अग्नि प्रस्ताव अग्नौर्मा प्रस्तूयते प्रस्ताव से भक्ति अंतरक्षी अंतरक्षम गगन गकार विशिष्टोदीठ आदि प्रतिहाराण्यभिमुख प्रतिमा प्रतीति दौ निधनम दिवि निधीयते हितो गताम इत्यूर्धुगतेशमोपासनम उनमें पृथ्वी हिंकार है क्योंकि उन दोनों में प्रथमता यह समान गुण है अग्नि प्रस्ताव है क्योंकि अग्नि में ही कर्मों का प्रस्ताव किया जाता है और प्रस्ताव भी एक प्रकार की साम भक्ति है अंतरिक्ष उद्गीत है अंतरिक्ष गगन आकाश को कहते हैं और उद्गीत भी गकार विशिष्ट है इसलिए उन दोनों में है, आदित्य प्रतिहार है क्योंकि वह प्रत्येक प्राणी के अभिमुख है सब लोग यह अनुभव करते हैं कि वह माम प्रति माम प्रति मेरे सम्मुख है मेरे सम्मुख है तथा द्यौ निधन है क्योंकि यहाँ से मर जाने वाले लोग द्व्यूलोक में रखे जाते हैं इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊर्धगत ऊपर के लोकों में लोक दृष्टि से की जाने वाली उपासना बतलाई गई आवृत्ति कालिक अधोमुख लोकों में पंचविध सामुपासना अथावृत्ते सुधो हृंकार आदित्य प्रस्तावअरिक्षम उद्घीथोग्नि प्रतिहार पृथ्वी टिथनम जब अब अधोमुख लोकों में सामोपासना का निरूपण किया जाता है दुलोक है आदित्य प्रस्ताव है अंतरिक्ष उद्गी है अग्नि प्रतिहार है और पृथ्वी निधन है अथवृत्ते स्वभामुखेशु पंच विधमुच्य सामोपासन गता गतिशिष्टा ही लोका यथा ते तथा दृष्टि सामोपासना विधीये य अत आवृत्सु लोकेशुर्हिकारथम्या सु प्रस्ताव उदिते कर्माणि प्रस्तूयते कर्मा प्राणीना अंतरक्षी पुवत अग्नि प्रतिहार प्राणि प्रतिहरनाद्नेृथ्वी निधन तत आगताधना अब आवृत अर्थात पुनरावृत्ति के समय अधोमुख लोकों में पांच प्रकार की सामोपासना का निरूपण किया जाता है क्योंकि ये लोग गमन और आगमन दोनों प्रकार के वृत्तियों से युक्त है गमन और आगमन काल में जिस प्रकार वे स्थित हैं उसी दृष्टि से उनमें सामोपासना का विधान किया जाता है इसलिए आगमन काल में उन अधोमुख लोकों में प्रथम होने के कारण द्वलोक हिंकार है आदित्य प्रस्ताव है क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही प्राणियों के कर्म प्रस्तुत होते हैं तथा पहले ही के समान अंतरिक्ष है है अग्नि प्रतिहार क्योंकि प्राणियों द्वारा उसका प्रतिहरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है और पृथ्वी निधन है क्योंकि वहां से आए हुए प्राणियों को इसी में रखा जाता है उपासन फलम उपासना का फल कल्पन्ते हास् लोका ऊर्ध्स्या वृत्तास् या एत विद्वाधम सामोपास्ते जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष लोकों में पंचविध साम की उपासना करता है उसके प्रति उर्ध्व और अधोमुख लोक भोग्य रूप से उपस्थित होते हैं कल्पन्ते समाती आस्म लोका चावितास्य ऊर्ध्शा वृत्ता गतिशिष्टा भोग्य स एकद विद्वान्ोकेशु पंचव समुसास्ती योजना पंचविधे समर्थ होते हैं योग्य रूप से प्राप्त होते हैं अर्थात उसके प्रति गमनागमन ग्युमन काल की स्थिति से युक्त ऊर्ध एवं अधोमुख लोग भोग्य रूप से उपस्थित होते हैं किसके प्रति जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष लोकों में पांच प्रकार का समस्त साम साधु गुण विशिष्ट है इस प्रकार उपासना करता है इसी प्रकार पंचविध और सप्तविध शाम की उपासना में भी सर्वत्र इस वाक्य की योजना करनी चाहिए द्वितीय अध्याये छांदोग्योपन द्वितयाध्यायखंड संपूर्णम्